जो जाति जाति स्मृति संस्कारियों एक रूप स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने के कारण है संस्कार से क्या होता है स्मृति होती है ना संसार से होती है स्मृति और स्मृति से फिर क्या आएगी और संसार प्रदान होते हैं ना तो फिर क्या हो जाएगी उन संसारों से स्मृति हो जाएगी स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने के कारण मतलब स्मृति और संस्कारों की समानता होने के कारण घटके संस्कार है तो किस किसकी स्मृति होगी पट के संस्कार है तो हाँ इस प्रकार क्या है स्मृति और संस्कार की एक रूपता है स्मृति और संस्कारों की समानता है स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने के कारण जाति देश तथा काल से व्यवहित संस्कारों की भी अभिव्यक्ति होती है ध्यान देंगे जैसे कि कोई व्यक्ति मनुष्य मर करके बिल्ली बना तो बिल्ली के संस्कार अभिव्यक्त हो जाएंगे बिल्ली बनने पर क्या है बिल्ली के संस्कार अभिव्यक्त हो जाएंगे। मतलब बिडाल योने से जो फल भोग है उसके अनुरूप संस्कार अभिव्यक्त हो जाएंगे और ये संस्कार जो है ना कब कब के है कब की अर्जित है उसके मनुष्य मर करके बिडाल बना तो मनुष्य जैसी को शिक्षा है नहीं रहेंगे शेषाए होंगी तो क्या होगा कि बिटाल के संस्कार अव्यक्त हो जाएंगे तो ये संस्कार अव्यक्त होंगे संस्कार कब के हम पहले कभी न कभी, कभी वो बिटाल बना तो है ना कभी कभी कभी ना कभी वो बना है एक बार विटाल बना फिर क्या हुआ कि कई जन्म के बाद फिर विटाल बन गया तो मा जन्म का दान हो गया ना जन्मों का दा बात ही जन्मों का भी उदाहरण हो गया देश का भी उदाहरण जैसे पहले किसी देश में दिल्ली था और बार से जन्मों में में कहीं और दूर देश जाके बात बन गया जहाँ पर वो था मरने के बाद में कई जन्म के बाद में किसी दूसरे देश में वानर बन गया तो यहाँ किसका भी उदाहरण हुआ देश का और काल का व्यधान काल का व्यवधान मतलब बहुत लंबे समय बाद हजारों साल बाद फिर वो बानर बने ऐसा लगाइए जाति देश तथा काल से से की की या संस्कारों किससे जन्म कई जन्मों का व्यवहार हो है देश का भी उधान हो पहले बानर किसी देश में था कर बानर किसी देश दूर देश में हो गया तो देश का भी उदाहरण हो गया और तो कई हजार साल बाद बानर बना तो काल का व्यवधान हो गया जाति देश तथा काल other... से विवाहित संस्कारों की विवाहित संस्कारों की अव्यवहित जैसी अभिव्यक्ति होती है अनंतरियम करते अव्यवाहित अव्य जैसी आनंतरियम का तो तो तो क्या है अव्यवाहित तो, तो जाति देश तथा काल से विवहित कौन संस्कार जाति देश तथा काल से विवाहित संस्कारों की अनंतरियम करवाहित अव्यवाहित जैसी अभिव्यक्ति होती है अभिव्यक्ति कैसी जैसे होती है मतलब जैसे कि कोई देखा होगा आपने कोई पशुओं पैदा हुए फायदा होते ही क्या है दुग्ध में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है हो जाती है तो दुग्ध में जो प्रवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति के प्रति कारण क्या होता है इष्ट साधनता ज्ञान क्या कारण होता है इसे इस दुग्ध पानम मदिष्ट साधनम दुग्ध पान मेरे इष्ट का साधन। है. तो साधन, साधन है तो इष्ट साधन कौन है दूध दुकान है दूध दुकान इष्ट का साधन है दुग्ध और इष्ट क्या है सुदान तृप्ति सुदानी और तृप्ति क्या है इष्ट है और उसका साधन क्या है दूध दुकान इष्ट साधनता है तो इष्ट साधनता किसमें रहेगी दूध दुकान है न्या है सुधानुति और प्रवृत्ति इष्ट है और इष्ट का उसका साधन क्या है आ, तो उसको कैसा ज्ञान होता है दुख में पानम साधन इस प्रकार उसको इष्ट साधनता का ज्ञान होता है इसमें दुग्ध पान में तो प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनता ज्ञान होता है आपकी भोजन करने में प्रवृत्ति होती है क्यों होती है क्योंकि साधारणता ज्ञान है किसमें भोजन करने में विष् रक्षा में प्रवृत्ति होती है नदी में दुष्पर्धन प्रवृत्ति होती है क्यों? इस साधन का ज्ञान नहीं गंगा के बीच में सूर्य चले जाए नहीं होती इस साधन का ज्ञान बस प्रवृत्ति ऐसे ही होता है इस साधन का ज्ञान ऐसी होता है जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं तो आपको मालूम है ये गुजरन मेरे इष्ट का साधन है जल पीना मेरे इष्ट का साधन है न लेकिन जो उत्पन्न हुए बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है दुग्धमान में तो उसका जो है ना इस साधनता ज्ञान जो है जो प्रथम उत्पन्न हुए बच्चे की जो प्रथम प्रवृत्ति होती है दुर्धपान में तो इस प्रवृत्ति के प्रति हेतु होगा है तो इस, उसका वर्तमान जन्म का ज्ञान हो सकता है कब का मानना पड़ेगा स्तन पान करता रहा है तो स्तनपान के संस्कार अव्यक्त हो रहे हैं तो बच्चे का जो इस्ञान हो रहा है ना शुरू में वो कैसा है इसका नाच कैसा है कि ये वो उसको क्या स्मारण हो रहा है दूध पान मेरे इष्ट का साधन है ऐसा जो इष्ट का उसका स्मृति रूप है और इसमें स्मृति कि बिना संस्कारों के हो सकती है तो संस्कार करते हैं पहले की और संस्कार के प्रति हेतु क्या अनुभव तो पूर्व जन्म में उसने अनुभव किया है इष्ट साधन है अनुभव ऐसी क्या हुआ संस्कार और संस्कारों से क्या होती स्मृति तो स्मृति रूप इष्ट का ज्ञान है इसलिए उसकी प्रवृति हो जाती है तो ऐसे ही जो है ना मतलब क्या पूर्व जन्म का अनुभव अनुभव से क्या हुए संस्कार संस्कार से क्या हुई स्मृति ये होता है तो अब देखो कि कभी कई जन्मों के बाद में वो बानर बने कई जन्मों के बाद में भी डाल बने या पहले किसी देश में बानर था फिर तो दूसरे देश में बानर बने या हजारों साल बाद बने तो दुर्धन हो गया है ना तो जाति देश तथा काल के विवाहित विवधित कौन हो गए संस्कार संस्कार कैसे होंगे विवाहित का मतलब जैसे कोई सौ जन्म के बाद दिल्ली बना तो अब बीच के जन्मों में उसको तो होंगे दिल्ली के संस्कार अभिट होंगे तो मनुष्य दिल्ली के सब पूजें करे तो वो क्या विवाहित हो गए ना संस्कार तो जाति देश तथा काल से विवाहित संस्कारों की अव्यवाहित जैसी उपस्थिति होती है कैसी उपस्थिति होती है में संस्कारों की जैसी हाँ सभी तो बिल्कुल ठीक काम होने लगता है ना हाँ जैसी इसमें अभिव्यक्ति ना हो किसकी यदि अब व्यवाहित जैसी व्यक्ति ना हो तो फिर ढीला डाला होगा कुछ कर नहीं जाएगा तो अब लगता है बिल्कुल अब व्यवहित जैसी हो जाती है क्या अभिव्यक्ति तो सभी उसकी प्रवृत्तियाँ ठीक होने लगती है ऐसा विवाहित पड़े रहेंगे तो वो काम नहीं होगा उनकी लग गई क्योंकि उनकी लगाएंगे स्मृति और संस्कारों की एक रूपता होने के कारण जाके देश तथा काल से विवाहित संस्कारों की विवाहिता नाम संस्कार नाम विवाहित संस्कारों की आनंद अभिवाहित जैसी क्या अभिव्यक्ति सूत्र में अभिव्यक्ति था न वासना नाम अभिव्यक्ति तो यहाँ जो है ना वासना नाम इधर ले लेना जाति देश काल व्यविता नाम वासना नाम वासना का संस्कार और जो अभिव्यक्ति के भी अनुवृत्ति कर लो पहले दे। के सूत्र से ऐसी और संस्कारों की एक होने के कारण अभिण जाति देश तथा काल के विवाहित संस्कारों की अव्यवाहित जैसी अभिव्यक्ति होती है ऐसी अभिव्यक्ति होती है अव्यवाहित जैसी अभिव्यक्ति होती है ठीक ठीक अब देखिए इसको ही भाष्यकार समझा रहे हैं होता है विडाल विडाल को कहते हैं बाघ की मोसी इसलिए कहते हैं कि जो पेड़ पर विडाल चढ़ जाती है बाघ नहीं चढ़ सकता है तो कहते है इसने सभी बाघ को सभी गुण चढ़ा सिखा दिए स्नेह होने के कारण पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण सब कुछ सिखा दिया और जब उसको बाघ खाने की डोड़ा तो वो पेड़ पर चढ़ गई बात बोला मोहसी ये भी बोला फिर खत्म कर जाएगी इस करते बिटाल बिटाल किसे कहते हैं बिल्ली को मारजार भी बिल्ली को कहते हैं बिटाल और मारजार कौन हो सकते हैं अच्छा ऐसा हमने सुना है कि बंद कमरे में भी कोई मारने का प्रयास करे तो आदमी को मार के लिए ऐसे हमने दो बार ये घटना सुनने में आई है कि वो बिल्ली कोई पाला था और उसका कोई तो उसने कमरा बंद करके उसको मारने मार तो दिया बिल्ली में और यदि द्वार खुला है तो आप मारेंगे तो भाग जाएंगे तो भागने को अवसर नहीं मिलेगा तो मार दे और धर्मशास्त्र के अनुसार तो कुछ कुत्ता को बिल्ली का स्पर्श करना बना है पर नहीं करना चाहिए खाना भोजन देना मना नहीं किया शास्त्रकारों ने यदि साधना करनी है मन को पवित्र रखना है तो शास्त्र की मर्यादा माननी चाहिए खाना मना किया है मतलब भोजन देना मना नहीं या उनको भोजन दे देना स्पष्ट वर्ती है थोड़ा कुत्ता बिल्ली में थोड़ा आंसर किया मनुष्य में कुत्ता यदि आपको छू ले या आप कुत्ते को छू ले दोनों स्थितियों में आप अपवित्र हो जाए स्नान करना चाहिए सटे स्नान आज कर तो को यदि आप स्पर्श करते हैं तो आप अपवित्र हो गए आपका कोई चेष्टा नहीं है स्पर्श हो जाए दो नहीं है आपने भी उसको स्पर्श किया और विटाल घर के अंदर भी देती है लोगो का हाँ देखिए तो ब्रिश्कर विटाल तो अर्थ हो जाएगा बिडाल योनि विडाल योनि संबंधी फल विपाक हैं फल है ना या मार्जार संबंधी फल का उदय होता है जिससे मार्जार संबंधी फल तो फल क्या क्या होता है जाति आयु और भोग जाति का अर्थ जन्म मतलब अमुख योनि में जन्म हो इतने वर्ष की आयु और ऐसा भोग तो अर्थ क्या हो जाएगा मार्जार संबंधी फल का उदय होता है जिससे मार्जार संबंधी फल को देने वाला यह हो जाएगा मार्जार संबंधी फल को फल क्या क्या होगा बोलो और जैसा है तो मार्जार संबंधी फल को देने वाला कर्म संस्कार कौन कर्म संस्कार तो मारजार संबंधी फल को देने वाला कर्म संस्कार अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होता है स्वा अन्यन का अर्थ है अपनी अभिव्यक्ति का कारण स्व व्यंजक अपनी के अपनी अभिव्यक्ति स्वांजक का अर्थ अपनी अभिव्यक्ति अंजन करों ने थोड़ा थोड़ा अन्य प्रकार से लगाया होगा लेकिन अभिप्राय विभिन्न नहीं है की अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होता है अपनी अभिव्यक्ति के कारण से कौन अभिव्यक्त होता है मार्जार संबंधी फल को देने वाला कर्म संस्कार मार्जार संबंधी फल को देने वाला कर्म संस्कार अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अव्यक्त होता है कौन अभिव्यक्त होता है कैसा कर्म संस्कार अपनी अभिव्यक्ति से अभ्यक्त होता है तो जो अपनी अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त होता है वो कर्म संस्कार कैसा मारजार संबंधी फल को देने वाला मार्जार संबंधी फल का उदय करने वाला है ना, मार संबंधी फल को देने वाला कर्म संसार अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभिव्यक्त होता है कर्म संसार वही बताते हैं क्या यदि जाति सतेन हुआ, दूर देश का वह कल्पत सतन वह विविता यदि वह कर्म संस्कार विवहिता है ना इस जन्मों से विवाहित है या दूर देश विवाहित है या सैकड़ों कल्प से विवाहित है उन संस्कारों का यदि सौ जन्मो ऐसी विवाहित कौन कर्म संस्कार संस्कार विवाहित कौन संस्कार यहाँ संस्कार से प्रसंगानुसार कर्म संस्कार लेना ध्यान देंगे संस्कार भी जो है ना दो प्रकार के है जिनकी ज्ञान समाप्ति में चर्चा आ चुकी है पहले एक संस्कार तो होते हैं स्मृति के हेतु जिसको कहते हैं अनुभव जन तुम अनुभव है स्मृति के हेतु है वे उन संस्कारों को क्या कहेंगे? करेंगे तो कर्म संस्कार नहीं होंगे वो स्मृति संस्कार मतलब स्मृति के हेतु संस्कार स्मृति एक प्रकार का ज्ञान है ना तो उनको ज्ञान संस्कार भी कह देते जैसे कि बच्चे के जो है ना में स्मृति तो हुई तो संस्कारों की व्यक्ति हुई तो किन संस्कारों की व्यक्ति हुई स्मृति के हेतु हुई जो संस्कार हुआ और वो किससे हुआ संस्कारों से तो कौन से संस्कार स्मृति के हेतु संस्कार स्मृति संस्कार या स्मृति के दिन संस्कार बताई तो और एक दो ऐसा संस्कार इसमें आता है कैसे कि कैसे देखिए कि देखिए कर्म ऐसा आता है ना कि चित्त में कर्म संस्कार बने रहते हैं चित्त में क्या बने रहते हैं कर्म संस्कार बने रहते हैं तो कर्म एक, कर्म एक ज्ञान संथकार। ज्ञान संथकार थी थी। थी। हो गए कर्म संस्कार एक हो गए ज्ञान संस्कार ज्ञान संस्कार मतलब ये किसी के संस्कार हो गए और जो चित्त में कर्म संस्कार पड़े रहते हैं एक अब यह संस्कार वो उच्चतर्म पड़े रहते हैं तो ये संस्कार जो है ये कर्म संस्कार जो होते हैं ये भोग के तरह होते हैं किसके जनक होते हैं या कहे की इन संस्कारों से जाति आयु तथा भोग रूप फल प्राप्त होता है तो कर्म संस्कारों से क्या प्राप्त होता है तथा भोग रूप फल बदल तो जाति आयु तथा भोग रूप फल के जनक के एक हो गए संस्कार और एक संस्कार क्या होगा गए स्मृति के तरह अंदर हुआ दोनों में तो दोनों एक साथ समझ आएंगे समझ तो कर्म संस्कार के लिए दूसरे दर्शन में सामान्यता जो है, तो है है ना ऐसा शब्द का ना तो योग भाष में उसके लिए उसको भी संस्कार कर दिया है, है तो अभी देखेंगे तो अभी जो भाष में आया है ना मारजार शरीर संबंधी मारजार संबंधी फल का उदय होता है जिससे या मारजार संबंधी फल को देने वाला कौन सा संस्कार कर्म संस्कार ये स्मृति का ये, ये कर्म संस्कार होगा दोबारा लगाना मार्जार संबंधी फल को देने वाला कर्म संस्कार अपनी अभिव्यक्ति के कारण से अभ्यक्त होता है यदि वह हुआ कौन कर्म संस्कार वह कर्म संस्कार क्या है सौ तो जन्मों से विवहित हो या दूर देश से विवहित हो अथवा सौ कल्पों से विवाहित हो लग जाएगा पुनः पुनस्तुना और पुनः और फिर का अन्यन कि अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही अभिव्यक्त होगा बुद्धियात है ना अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही अभिव्यक्त होगा या अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही फलोन्मुख होगा अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही क्या होगा फलोन्मुख होगा कौन कर्म फल तो स्व्य तो अभिव्यक्ता क्या बताया था अपनी अभिव्यक्ति के कारण अभिव्यक्त होता है या अपनी अभिव्यक्ति के कारण से फलोन्मुख होता है भी किया जा सकता है है ना फल लेने के लिए तैयार होता है क्या सुना और सुना और अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही अभिव्यक्त होता है या अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही अभिव्यक्त होगा उद्यात है ना या अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही फलोन्मुख होगा करते शीघ्र ही फलोन्मुख होगा या शीघ्र ही अभिव्यक्त होगा कौन कर्म संस्कार तो कर अब ध्यान देना तो किससे अपनी अभिव्यक्ति के, तो के कारण से ना अच्छा अब आगे ध्यान देंगे तो इसको ही समझाते हैं अपनी अभिव्यक्ति के कारण से ही अभिव्यक्त होगा शीघ्र ही अभिव्यक्त होगा शीघ्र ही फलोन्मुख होगा इसको समझाने का प्रयास करते हैं पूर्वानुभूत पूर्व जन्म पूर्व जन्म में अनुभूत तो जो अभी बिल्ली तो पहले भी कुछ जन्म पहले भी बिल्ली बनाए है तो पूर्व जन्म में अनुभूत क्या अनुभूत देखो वृक्ष विपाक का अर्थ है की विटाल संबंधी फल विटाल्बी खल विटाल संबंधी खल क्या है जाति आयु और पूर्व जन्म में अनुभूत So, तो पूंज जन्म में जो है ना उस जन्म पहले भी क्या है कि वो जाति आयु भोग सुख दुख सब बिजली शरीर से अनुभूत हुआ है ना जाति आयु भोग किससे अनुभूत हुआ है तो अभी इस जन्म में अनुभूत है जो नया बिल्ली उत्पन्न हुआ भी अनुभव किया गया नहीं हुआ है अभी तो सब कुछ अनुभव हुआ जन्म का ही अनुभव है आयु और भोग तो नहीं हुआ ना अच्छा यानी पूंज जन्म में अनुभूत मारजार संबंधी फल मार संबंधी फल से अभि संस्कृत या मार्जार संबंधी फल से निष्पन्न है मार्जार संबंधी फल से निष्पन्न या मार्जार संबंधी फल से होने वाली कौन वासना है पूर्ण में वो किसका किया है मार्जार संबंधी फल का तो उससे जो अनुभूत कौन है मार्जार संबंधी फल तो उससे क्या हो जाएगा फिर और वासनाएं पड़ जाएंगी और क्या पड़ जाएंगी संस्कार पड़ जाएंगे देखो अनुभव से संस्कार पढ़ते है की अनुभूत अनुभूत विषय से संस्कार पढ़ते कह रहे थे न क्या कह रहे थे अनुभूत अनुभव से संस्कार पढ़ते या अनुभूत विषय से संस्कार पढ़ते घटना का अनुभव हुआ तो उस अनुभव से संस्कार हो गए संस्कार तो अनुभूत विषय के संस्कार में है ना अनुभव के अनुभव से संस्कार किसके हुए अनुभूत विषय के हुए तो वही वहाँ पर जो है नल के संस्कार समझे? तो में अनुभूत संबंधी संबंधी फल फल से या मार्जार से या होने वाले कौन संस्कार? उन संस्कारों को लेकर अभिव्यक्त होगा।, ले होगा अच्छा तो कौन अभिव्यक्त होगा बोलो। अच्छा ठीक वो कर्म संस्कार हुआ ना और यहाँ वासना से कौन सा संस्कार लेना है बोधो अव्यक्त होगा वो तो ठीक है तो होगा कर्म संस्कार है ना? और ये वासना से को लेकर तो वासना से कौन कैसी वासना ये जो वासना करते संस्कार तो ये कैसे संस्कार वो तो बिल्कुल ठीक है, का तो होगा कर्म संस्कार बढ़िया यह वासना से क्या ले? कैसा संस्कार लेना पूर है पूर्व जन्म जन्म संस्कार स्मृति का हितु संस्कार तो जिसका अनुभव किया है उसकी स्मृति अब आएगी जो है ना वो किया तो तो है।, है ना जिसका जाति आयु और भोग का तो उसको भी स्मृति आएगी विधान शरीर से ऐसे वो होता है तो इसका इसका इसका इसका इसका है।, तो है, है ना? पशु शरीर से ऐसे वो होता है ये स्मृति के हेतु संस्कार है ना इस फूल जन्म में अन्त मार संबंधी फल से निष्पन्न वासनाओं को लेकर या संस्कारों को लेकर अव्यक्त होगा जन्म्य अनुभूत मार्जार संबंधी फल से निष्पन्न तो संस्था ये ऐसे वासनाओं को लेकर हेतु संस्थान होगा किस कारण से यथा करते क्योंकि व्यवहार नाम अभी आसाम सदम कर्म अभिव्यंजकम निमित्ती आनंदरियॉन्टा करना क्योंकि व्यवहिता नाम अभी आसाम आसाम व्यवहिता इन विवाहित संस्कारों की इन विवाहित संस्कारों की अब आसाम है ना तो ये विवाहित संस्कार से ले लेना आप ये विवाहित संस्कार से ये लेना ये जो वासना है ना अभी वासना से स्मृति का हेतु संस्कार लिया है ना तो वही संस्कार लेना या तो या यथो आसाम अपी क्योंकि विवाहित इन विवाहिता नाम आसम कि व्यवहित इन संस्कारों का विवाहित इन संस्कारों का अभिव्यंजक रूप निमित्त निमित्ती रूप है ना अभिव्यंजक रूप निमित्त सदृश कर्म होता है उनकी लगेगी क्योंकि व्यवहित इन संस्कारों का निमित्त रूप अभिव्यंजक निमित्त रूप अभिव्यंजक सदृश कर्म होता है सदृश कर्म किसका अभिव्यंजक होता है संस्कारों का कैसे संस्कार होगा निश्चित संस्कार होगा संस्कार दो प्रकार ऐसी बताए गए हैं ना बताओ स्मृति जैसे संस्कारों कांजक होता है सदृश कर्म सदृश कर्म का मतलब हुआ सदृश कर्म संस्कार सदृश कर्म हाँ मतलब पहले जै, जैसे कर्म के कारण बिल्ली बना अभी भी वैसे ही कर्म के कारण क्या बना है बिल्ली बना पहले जैसे कर्मो ऐसी बिल्ली हुआ अभी भी वैसे ही कर्मो ऐसी बिल्ली हुआ है तो सदृश कर्म उसका अभ्यंजक हुआ क्या अभ्यंजक हुआ सदृश कर्म अभिव्यंजक हुआ उनकी लगेगी क्योंकि विवाहित इन संस्कारों का निमित्त रूप अभिव्यंजक सदृश कर्म होता है या समान कर्म होता है तो सूत्र में जो है ना जाति देश, देशकार विवहिता नाम विवहित कौन है संस्कार है तो कौन से संस्कार हो स्मृति के हेतुता नाम अभी आसाम बात है व्यवहिता नाम सूत्र में है ना और यहाँ भी व्यवंत्र है वो आसान और ये स्मृति के हितों से होता है बात है हाँ hmm. इनका निमित्त रूप अभिव्यंजक सदृश कर्म होता है कि आनंद इस प्रकार अव्यवहित जैसे ही अभिव्यक्ति होती है इसलिए संसारों की या यात्र इस प्रकार संसारों की अव्यवहित जैसी अभिव्यक्ति होती है क्या कहेंगे की अव्यवहित जैसी अभिव्यक्ति होती है चा कुता और कुटा कर स्मृति संस्कारियों एक उपस्वार। की स्मृति और संस्कारों की एक अब देखेंगे यथा अनुभव तथा संस्कार यथान है ना अनुभव मन अधिक्रम यथानुवा अब भी बहुत समान है नैसे अनुभव होते हैं वैसे संस्कार होता है मतलब अनुभव के अनुसार क्या होता है संस्कार तो अनुभव के अनुसार जो संस्कार होता है संस्कार क्या है स्मृति संस्कार है स्मृति के हेतु संस्कार है क्या से क्या लेना है वो संस्कार वो संस्कार कर्म वासना के अनुरूप होता है कौन सा संस्कार स्मृति का हेतु संस्कार कर्म वासना के अनुरूप होता है मतलब कर्म संस्कार के अनुरूप होता है कर्म संस्कार के जिन कर्म संस्कारों के कारण क्या है अभी ये, ये अमुक शरीर की प्राप्ति हुई है जिस कर्म संस्कार से क्या हुआ है अभी किसी शरीर की प्राप्ति हुई है तो उसके अनुरूप क्या होगा वो स्मृति का हेतु संस्कार की जाएगी बताइए मान लो की मनुष्य के कर्म संस्कार ऐसी मनुष्य योनी प्राप्त हो जाए मनुष्य शरीर प्राप्ति के कर्म संस्कार से क्या प्राप्त हो जाए मनुष्य योनी तो वहाँ पर से बिटाली थल भोग के व्यक्ति होंगे वही सब है पंक्ति लगाएंगे चाहते और वे संस्कार वे स्मृति के हेतु वो संस्कार कर्म संस्कार के अनुरूप होते हैं वासना तथा स्मृति और जैसे ही वासना होती है वैसी स्मृति होती है यहाँ भी वासना से क्या लेना है संस्कार कौन से संस्कार बता सकते हैं नहीं एक मिनट यहाँ आप थोड़ा शब्दों पर ध्यान देंगे पूर्व में जो है ना कर्म वासना आया है ना कर्म वासना कर्म संस्कार है ना, तो यहाँ भी वासना से वही कर्म वासना या कर्म संस्कार देते ठीक है कि जैसे कर्म संस्कार होते हैं वही ही स्मृति होती है कर्म संस्कार के अनुहेद क्या होगी स्मृति होगी मान लीजिए कर्म संस्कार के कारण है आप क्या है की गाय का बछड़ा कोई बन गया कर्म संस्कार के कारण क्या बन गया गाय का तो वैसे ही स्मृति हो जाएगी इस की लगा तो ठीक पूर्व में वासना सब कर्म के साथ जुड़ा हुआ है ना इसको ध्यान में रखते चाहिए है ना तो ये वासना सब यहाँ पर किसको कर्म वासना है और जैसे कर्म संस्कार होते हैं वैसी ही स्मृति होती है समझ तो आई बात तो ठीक पूर्व में वासना शब्द है इसलिए हमने ऐसा कहा जैसे लोग ऐसे संस्कार और जैसे अच्छा इस प्रकार जैसे कर्म संस्कार वैसी स्मृति होती है इस प्रकार जाति देश तथा काल से विवाहित जाति देश तथा काल के द्वारा विवाहित संस्कारों से स्मृति हो जाती है इस प्रकार जाति देश तथा काल के द्वारा विवाहित संस्कारों से क्या हो जाती है स्मृति हो अच्छा स्मृति किससे होगी संस्कारों से और व्यवधान होने जो कर्म कर्म संस्कार के अनुरूप ही क्या होगा स्मृति होगी तो कर्म संस्कार जब जैसे जागृत होंगे तब वैसी स्मृति होती चली जाएगी तो ऐसी स्मृति होती चली जाएगी ऐसा कई लोगों को ऐसा होता है वो कहीं नई जगह जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमने पहले देखा हुआ है ऐसा कुछ लोग हैं लगता पहले हमारी देखी हुई वो तो पहले कपो है कि स्मृत क्या पुनः संस्कार और इस स्मृति से क्या होते हैं पुनः संस्कार होते हैं इस प्रसंग में जो संस्कार शब्द का प्रयोग इस जगह भाष्यकार प्रयोग कर रहे हैं स्मृति के हेतु संस्कारों के लिए और वासना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कर्म संस्कारों के लिए इस जगह बात कर रहा हूँ है न और स्मृति से पुनः संस्कार होते हैं इस प्रकार स्मृति संस्कार के हेतु संस्कार ये स्मृति के हेतु कर्माशयसात कर्मास कर्म संस्कार के फलोन्मुख होने से अभिव्यक्त होते हैं कर्माशय वृत्ति लाभ वसात का हुआ कर्म संस्कार के वृत्ति लाभ के वस्तु या कर्म संस्कार के फलोन्मुख होने से कर्म संस्कार के जब कर्म संस्कार फल लेने के लिए तैयार है फल ले रहा है इस प्रकार यह स्मृति संस्कार कर्म संस्कार के में होने पर अभिवत होते हैं कर्म संस्कार के में होने पर कौन से अभ्य होते हैं की संस्कार हम लोग स्मृति के हेतु संस्कार कर्म संस्कार जब फलोन्मुख में रहा है अमुक अमुक शरीर स्वाप्त हो रहा अमुक प्रतन जा रहा है तब स्मृति संस्कार उसमें संत हो हैं इस प्रकार स्मृति संस्कार कर्म संस्कार के फलोन्मुख होने से अभिव्यक्त हो जाते हैं अतच व्यवहित नैमित्तिक और इस कारण व्यवहित नाम कार्य व्यवहार नाम संस्काराण है संस्कारों की आ अव्यवहित जैसी उपस्थिति होती है ना विवहित संस्कारों की अब जो रही जैसी उपस्थिति होती है क्यों तो उसने कारण बताया है निमित्त नैमित्तिक भाव अनुदार्थ निमित्त और नैमित्तिक भाव का उच्छेद न होने से निमित्त का अर्थ है कारण और नैमित्तिक का क्या है कार्य निमित्त का अर्थ क्या है कारण और नैमित्तिक का क्या है कार्य तो कार्य कारण भाव का उच्छेद न होने से मतलब कार्य कारण भाव का नाश न होने से कार्य कारण भाव के रहने से तो कार्य कारण भाव के रहने से तो इसको तो कार्य कारण भाव यहाँ पर समझेंगे ये देखो पूर्व में बताया है ना कि ये जो स्मृति के हेतु संस्कार है उस उसका अभिव्यंजक कौन है किसके अनुसार स्मृति संस्कार अभिज्ञ होते हैं कई संस्कार के अनुसार है ना या कर्म संस्कार के फलोन्ख होने पर स्मृति संस्कार उदल्त होते हैं तो है तो स्मृति संस्कार किसके अनुसार उदल तो कौन हुआ थी कर्म संस्कार और नैमित्तिक कौन हो गया तो पंक्ति लगाएंगे कहते है क्या आता और इस कारण से विवाहित कहते हैं ये ऐसा लगाना निमित नैमित्तिक भावानुच्छेद व्यविता नाम उसी अनंतरिया आनन् में हो चाह आता और इस कारण से कार्य कारण भाव का उच्छेद न होने से व्यवहित संस्कारों की भी अव्यवाहित जैसी उपस्थिति लग जाएगा hmm. और इस कारण चाहता और इससे और अटागत कर लेना इससे निमित्त निमित्त किससे जो ऊपर बताए ना स्मृति संस्कार कर्म संस्कार के फलो कर्म संस्कार के फलोन्मुख हो होने से स्मृति संस्कार अंतर होने के कारण ये अटागत हो जाएगा कर्म संस्कार के अभिव्यक्त होने से स्मृति संस्कार नहीं कर्म संस्कार के फलोन्मुख होने से स्मृति संस्कार अभिव्यक्त होने से ऐसा कार्य कारण भाव का उच्छेद न होने से या कार्य कारण भाव का विनाश न होने से विवाहित संस्कारों की भी अव्यवाहित जैसी उपस्थिति होती है लग गयाित संस्कारों की अव्यवाहित जैसी उपस्थिति सिद्ध होती है विवाहित संस्कारों की अब होती है ऐसा बताया गया तो जैसा विवाहित सब बिल्कुल ठीक ठीक काम करने लगता है।, है ना किसी से बोलो भोजन बनाइए बोलेगा बीस साल से हमने नहीं बनाया तो ठीक से बना पाएगा बोलो तो लिखना छोड़ने बीस तीस साल जल्दी जल्दी बिक नहीं बहुत दिन हो गया होता नहीं था व्यवधान हो गया तो काम ठीक से नहीं कर पा रहे भूल जो बीस तीस साल पढ़ाए नहीं चर्चा नहीं करे तो तो संस्कार विवाही हो गए हो पाता काम और लेकिन जब ये इस तरह से भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है तब वो उन शरीरों काम ठीक ठीक होने लगता है न क्योंकि विवाहित संस्कारों की व्यक्ति कैसी होती है अब जैसे व्यक्ति हो जाती है अब विवाहित जैसे व्यक्ति हो जाती है तो अपने आप तक काम करने लग जा मतलब हुआ है जैसे व्यक्ति होती है थोड़ा सा स्कूल लेकिन सूत्र संख्या। दो तेरा देखिएगा पचास तेरह निकाली गई देखिये यहाँ पर एक वाक्य है जो दूसरा चेहरा तो है ना ये संस्कार स्मृति हेतु तावासना मिला अच्छा जो संस्कार स्मृति के हेतु है यहाँ उनको भी वासना कह दिया ना और ताश्या अनादिकालीन और वे अनादिकालीन है दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ की समाप्ति दूसरे अध्याय के सूत्र के, दूसरे पैराग्राफ की समाप्ति हो सकता है पैराग्राफ किसी में न हो तो यह संस्कार स्मृति हेतु लिखा है जो संस्कार स्मृति के हेतु होते हैं वे वासना कहे जाते हैं और वे कैसे, वे संस्कार कैसे है अनादिकालीन है अनादिकाल से पड़े हुए हैं कब से पड़े हुए चौरासी लाख योनियां है सब संस्कार पड़े हुए हैं सिंह बन जाए तो वो इसी काम करना शुरू हो जाएगा चित्त में वो भी पड़ा हुआ है सबने सभी को तो साधना सोचते है न की बहुत सरल है इतना सरल नहीं है इतने संस्कारों को मिटाना कोई सहज नहीं है कि प्राण से कोई भजन करना शुरू कर दे सब क्या है ये श्लोक की चिंता छोड़ कर सब कुछ सब भी कितनी कठिनाइया बात करना सरल है वेदांत की पुस्तक ले करके उपयोग करना बहुत सरल है साधना करता है तो पता चलता है कैसा होता है पता चलता है बहुत बहुत कठिन काम है क्योंकि इतने संस्कार जब होते हैं सिथिल तो कोई आसान है जन जन्मांतर के क्षेत्र में पड़े हुए हैं सब बाधा पूछाते हैं बहुत कठिन है साधना दा करना उपरेज ना बहुत करना, है पढ़ना पढ़ाना भी बहुत सरल है चीज सुधी तो पढ़ाना भी सरल है सब साधना करना सबसे कठिन है ध्यान लगने का क्योंकि जो है ना वो कर्म संस्कार लगनी भी जीते जब संस्कार भी लगाए देखते तो सबसे श्रेष्ठ वही है जो संसार की फरवाही ना करके सब छोड़कर कर भाव से भजन वही हैं और ये तो कहते हैं ज्ञान हो जाएगा तो, तो रास्ता पता चल जाएगा हो गया रास्ता जिंदगी बीत जाती है करना पलटते पलटते तो, तो शाह कुछ पता चलता है और पता चल गया तो कर भी जा लिया आपने अब यहाँ बैठ करके पंडरपुर जाने की रास्ता इधर से जाती है पढ़ते रहे किताब औरंगाबाद से दिल्ली से ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे तो पहुंच गए क्या सुंदर से है तो एक बेदांत की किताब लेकर के पढ़ने पढ़ाने यही हो रहा है भी लग रहा है हमेशा होते फोर्ड वाली में जाना ही पड़ेगा भगवान को प्रणाम करना ही पड़ेगा तो में